पातंजल योग प्रदीप साधनपाद सूत्र 18 शंका यदि इतरेतर सहायता से सब गुण सब कार्यों के कारण हो तो सत्व आदि को भी क्रिया आदि के होने से सक्रियत्व आदि की आपत्ति से प्रकाश आदि शक्ति का सांकर्य होगा समाधान तत्राह परस्पर अंगांगित्व होने पर भी एक दूसरे के अंगादी भाव से उत्पन्न किए द्रव्य में प्रकाश सत्व का ही गुण है क्रिया रजस का ही गुण है और स्थिति तमस का ही गुण है अतः प्रकाशादि की शक्ति विभाग का संभेद सम्मिश्रण नहीं है तथा तुल्य जातीय और अतुल्य जातीय शक्ति भेद के गुण अनुपाती हैं सत्व आदि जाति से सजाती हैं और जो सहकारी शक्ति विशेष हैं वे बिजाती हैं तद अनुपाति है उनके अविशेष से उपस्तंभक स्वभाव वाले हैं इससे यह भी सिद्ध है कि सत्व आदि गुण व्यक्ति स्वरूप से अनंत है व्यापक है और त्रिगुणत्व आदि व्यवहार तो सत्व आदि जाति मात्र से होता है जैसे कि वैशेषिक मत में नौ द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है यह सिद्ध हो गया अतएव लघुत्व आदि धर्मों से एक दूसरे के साथ साधर्म और वैधर्म भी है इस बात को सांख्य सूत्र ने सत्व आदि के लघुत्व आदि रूप साधर्म और वैधर्म दर्शा कर स्पष्ट किया है तथा तो प्रधान वेला में प्रधान अवस्था में स्वस्व प्रधान काल में विकारों में कार्यों में अपने सानिध्य को प्रकट करने वाले होते हैं तथा तो गुण होने पर भी इतर के उपसर्जन होने की दशा में भी व्यापार मात्र से अपने सानिध्य को प्रकट करने वाले होते हैं तथा विषय विधि से अयस्कांत मणि के समान चित्त के आकर्षक होते हैं वक्षति ही अयस्कांत मणि के सजित विषय हैं और अयस धर्म के चित्त हैं तथा प्रत्यय के बिना अभिव्यक्ति के बिना अपने अनभिव्यक्ति काल में उस समय एकदम जिस किसी गुणांतर की वृत्ति से पीछे सूक्ष्म वृत्ति वाले होते हैं क्योंकि वृत्ति अतिशयों का ही विरोध कहा है यह विशेषण समूह का अर्थ है यह दृश्य कहलाता है यह गुणत्रय ही कार्य कारण भावयुक्त दृश्य कहे जाते हैं इनके सिवा अन्य दृश्य नहीं है यह अर्थ है यही गुण न्याय और वैशेषिक के द्वारा द्रव्याष्टक नाम से विभाग किए गए हैं और वेदांतियों ने इनको माया कहा है मायाम तो प्रकृति विद्यादीति माया को तो प्रकृति जान यह श्रुति कहती है यह बात बृहद वाशिष्ठ में भी कही है नाम रूप विनिर्मुक्तम जस्मिन संस्तिष्ठते जगत तामा हु प्रकृतिम के चिन्ह माया मन्ने परे त्वणून नाम और रूप से विनिर्मुक्त यह जगत जिसमें ठहरता है लीन हो जाता है उसको कोई प्रकृति कहते हैं दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग अड़ू नाम लेते हैं